भगवान कृष्ण जब द्वारका में आए तो भगवान श्री कृष्ण की 25 वर्ष की आयु थी और 25 वर्ष की आयु में भगवान का सबसे पहले विवाह हुआ देवी रुक्मणी के साथ। रुक्मणी देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ प्रध्युम प्रध्युम जो है वो कामदेव के अवतार है जिस समय शंकर जी तप कर रहे थे कामदेव ने उनके तप को भंग किया उस समय शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और काम को जलाकर भस्म कर दिया काम की पत्नी रति देवी होने लगी कि मेरे स्वामी का क्या होगा तो शंकर जी ने कहा अभी तो तुम तुम्हारे स्वामी मिलने वाले नहीं द्वापर युग में कृष्ण के बेटा बनकर तो इस प्रकार से यही कामदेव प्रध्युम के रूप में रुक्मणी के बेटा हुआ प्रध्युम के जन्म समय आकाशवाणी हुई कि यह समरासुर का काल होगा और समरासुर ने इस बच्चे को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया और जिसे राम रखे उसे कोई न चके उस वक्त एक मछली ने इसे पेट में ले लिया मछियारे मछली पकड़ लेते एक विशाल मछली देखी पकड़ा तो मछियारों ने सोचा कि मैं ये मछली तो राजा समरासुर को देनी चाहिए उपहार तो के रूप में तो वो विशाल मछली पकड़ी और समरासुर को जाकर दे दी मछली वही समरास के यहां कामदेव की पत्नी रति रसोई का काम करती थी तो जब उस मछली को काटा गया मछली के पेट से एक बच्चे का जन्म हुआ सम्रास तो बच्चे पर मोहित हो गया और जो कामदेव की पत्नी रति भोजन के लिए आई थी उसे उसे संभालने के लिए रख दिया पर प्रदिम बड़ा हुआ रति का भाव बदल गया उस समय एक दिन प्रद्युम ने कहा कि तुम्हारे अंदर माँ का भाव तो है नहीं तुम तो मुझ पर कुछ और ही दृष्टि रखती हो कौन हो उस समय रति ने कह दिया कि आप जिसे अपना पिता समझ रहे हैं हकीकत में वो आपका पिता नहीं है आप तो द्वारका दृश्य कृष्ण के बेटा हो और रुक्मणि जी आपकी मैया हैं ये समरसुर तो आपको मारना चाहता था तो पूरी घटना सुना थी इस तरह रति ने क्योंकि बड़ी मायावी थी इसे खूब मायावी विद्या सिखाना आरंभ कर दी एक दिन तो प्रद्युम जो है वो समरासुर के सामने खड़ा हो गया प्रद्युम कहता है समरासुर मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल मैं नहीं छोड़ने वाला तुझे। इस तरह से उसकी लीला को समाप्त कर दिया बुलभक्त वत्सल भगवान की जय अच्छा इसका वर्णन जो है शिव शिवपुराणी के रुद्र संिता के अध्याय 19 से अट्ठाईस उन्नीसवी में कथा आती है प्रद्युम का चरित्र इस तरह से सवरासुर की लीला को समाप्त कर दिया ये जो रति थी ना इसके अंदर एक कलाती आकाश में चल सकती थी प्रध्युम का हाथ पकड़ा और चलाती भी आकाश से द्वारका में लेकर चलेगी मैया ने पुत्र खोया था बहु रानी भी साथ मिल गए अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भगवान कृष्ण के अन्याय विवाह के विषय में बताते हैं द्वारका में एक राजा था जिसका नाम था सत्रजीत एक दिन राजा राजा सत्रजीत आया तो सबको ऐसा लगा कि सूर्य देव तो नहीं आ गए तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं सूर्यदेव नहीं है ये सत्रजीत है इन्होंने सूर्य की उपासना करी है और सूर्य देव ने इनको मणि दी है तो ये मणि के प्रकाश से चमकते हुए आ रहे हैं एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा सत्यजीत को कि ये मणि हमारे राजा उग्रसेन को दे दो इसने कहा वारे वाह तपस्या हमने करी सूर्य देव की और मणि उन्हें दे दे ऐसा नहीं हो सकता तो इसी सत्यजीत का भाई था छोटा प्रसन्न मणि पहनकर कहीं जंगल में चला गया और एक सिंह ने उसे मार दिया अब इस सत्र ने कृष्ण पे कलंक लगा दिया इसने अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण ने मुझसे एक मृतबा कहा था मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारा और मणि चुरा लिया अब भाई मणि का आरोप भगवान पर लग गया इसी प्रकार से जो है भगवान इस आरोप को दूर करने के इस कलंक को तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो गए सेना लेकर गए आज भी गुफा है तो भगवान गए तो क्या देखा कि सत्यजीत मरा पड़ा आगे देखा तो सिंह मरा पड़ा और कुछ रीझ के कदम जो गुफा में जा रहे थे गुफा बड़ी भयंकर थी तो हुआ ये कि अंदर घुसा नहीं भगवान गए है गुफा इस तरह से भगवान जब गुफा में प्रवेश किए तो एक कन्या मणि से खेल रही थी तो भगवान केवल उस, उस कन्या को देखने लगे जब कन्या के खेलते खेलते दृष्टि भगवान पर पड़ी तो जोर से चिल्ला उठी तो पीछे से एक ठोसा भगवान को लगा किसने मारा ठोसा जामत जी में बदले में दो भगवान ने ठोक दिए अब यहाँ तो ये यह 28 दिन 28 रात चल रहा था लेकिन 12 दिन हो गए भगवान को गुफा से नहीं निकले तो जितने सैनिक थे वो चले गए तो सबको ऐसा लगा कि गुफा के अंदर कृष्ण की मृत्यु हो गई है अब जब द्वारका में जाकर कहा तो द्वारा द्वा तो, द्वार पर द्वारका में तो आहाकार मच गया जो मिले वो सत्रजिद को बुरा भला कहने लगे इसके कारण हमारे महाराज चले गए यहाँ भगवान भाई खूब युद्ध कर रहे हैं 28 दिन 28 रात खूब युद्ध चला अब भगवान ने क्या किया कि अट्ठाईसवीं रात को तुमको धड़म पटक दिया जामवंत जी समझ गए कि ये तो प्रभु मेरे राम है प्रभु कैसे आना हुआ भगवान ने कहा मणि की चोरी का आरोप लग गया हम तो मणि लेने आए तो भाई जामवंत जी ने कहा तो बड़ी मुश्किल से एक बब्बर सिर को